महाभारत आदि पर्व पर्व संग्रह पर्व सावित्र्या्युपाख्या परिकीर्ति कर्ण से परिमोक्षोत्रकुंडलाभ्या पुरंदरा इसके बाद ही सावित्री का उपाख्यान और इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित कर देने की कथा है अदादेकं शक्ति साओ अदादेयपाख्या धर्मोन्वा इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सकता था इसके बाद है आरणेय उपाख्यान जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी है जगम्लब्धवरात्र पाण्डवा पश्चिम पर्व तृतीय दूस्य पर एकोन सप्तति प्रकृति और उनसे वरदान प्राप्त कर पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की यह या तीसरे वन पर्व की सूची कही गई इस पर्व में गिनकर कर दो सौ उनहत्तर अध्याय कहे गए हैं एकादश श्लोकानाम षट शता चतुष्टि तथा श्लोका पर्वस्म प्रकृत ग्यारह हजार छः सौ चौसठ श्लोक इस पर्व में है अतः परम निबोधे दम वैराट पर्व विस्तर विराटनगरे गमशाने विपुला दृष्ट् सन्निदुस्त पांडवा शायुधान्युत यश्य नगर छदमान्य वसंस्तुते इसके बाद विराट पर्व की विस्तृत सूची सुनो पांडवों ने विराट नगर में जाकर श्मशान के पास एक विशाल समी का वृक्ष देखा उसी पर उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए तदनंतर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और छद्म वेश में वहां निवास करने लगे पांचालिम प्रार्थना प्रार्थयान से कामोपहत यत्र कीचकस्य योदरात कीचक, कीचक स्वभाव से ही दुष्ट था द्रौपदी को देखते ही उसका मन काम बाण से घायल हो गया वह द्रौपदी के पीछे पड़ गया इसी अपराध से भीमसेन ने उसे मार डाला यह कथा इसी पर्व में है पांडवान्वेषणार्थम च रागो दुर्योधन चारा प्रस्थापिता निपुण सर्वतोदिशम राजा दुर्योधन ने पांडवों का पता चलाने के लिए बहुत से निपुण गुप्तचर सब ओर भेजे न च प्रवृत्तिलब्धा पांडवानाम महात्मना ग्रो ग्रह विराट त्रिगर्त प्रथम कृत परंतु उन्हें महात्मा पांडवों की गतिविधि का कोई हालचाल न मिला इन्हीं दिनों त्रिगर्तों ने राजा विराट की गवों का प्रथम बार अपहरण कर लिया युद्धम सुमहत तेरा तैरासिलोमसेन मोक्षित राजा विराट ने त्रिगर्तों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला घमासान युद्ध किया त्रिगर्त विराट को पकड़कर लिए जा रहे थे किंतु भीमसेन ने उन्हें छुड़ा लिया गोधनम च विराट से यत्र पांडव अनंतरम चु गो ग्रहण कृत साथ ही पांडवों ने उनके गोधन को भी त्रिगर्तों से छुड़ा लिया इसके बाद ही कौरवों ने विराट नगर पर चढ़ाई करके उनकी उत्तर दिशा की गायों को लूटना प्रारंभ कर दिया समस्ता यत्रो युधे प्रत्याहृतम गोधनम च विक्रमेण कि इस अवसर पर किरीटधारी अर्जुन ने अपना पराक्रम प्रकट करके संग्राम भूमि में संपूर्ण कौरवों को पराजित कर दिया और विराट के गोधन को लौटा लिया विराट विराटा जत्र किरीटिन अभिमन्युम समुद्देश्य सौभद्र मरीघातिनम पांडवों के पहचाने जाने पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा शत्रुघाती सुभद्रानंदन अभिमन्यु से विवाह करने के लिए पुत्रवधु के रूप में अर्जुन को दे दी चतुर्थ मे तद विपुलम वैराटम पर्वर्णित अरिसख्या परमर्षिणा सप्तरथोपूर्ण श्लोकाना शणु श्लोकाना दे सहस्रेत श्लोका, श्लोका, श्लोका पंचा सदेव उक्तानि निषा पर्वण्यस्म महर्षि उद्योग पर्व जेयम पंचम तृणुवत परम इस प्रकार इस चौथे विराट पर्व की सूची का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया परमर्षि व्यास जी महाराज ने इस पर्व में गिनकर सड़सठ अध्याय रखे हैं अब तुम मुझसे श्लोकों की संख्या सुनो इस पर्व में दो हजार पचास श्लोक वेद महर्षि वेदव्यास ने कहे हैं इसके बाद पांचवा उद्योग पर्व समझना चाहिए अब तुम उसकी विषय सूची सुनो उपप्ल निविष्टेशु पाण्डवेशु जिगीषयाम दुर्योधन अर्जुनश वासुदेव मुपस्थित जब पांडव उपलब्ध्य नगर में रहने लगे तब दुर्योधन और अर्जुन विजय की आकांक्षा से भगवान श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए सा हाय समरे भवान नौकर ए भवान नौकरुक् वचने कृष्ण हो यत्रोवाच महामति दोनों ने ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप इस युद्ध में हमारी सहायता कीजिए इस पर महामना श्री कृष्ण ने कहा अयु्यमाना मंत्रिण पुरुष अक्षौषिणीम वैन्य से कश्य कि ददामम्य हम दुर्योधन और अर्जुन तुम दोनों में श्रेष्ठ पुरुष हो मैं स्वयं युद्ध न करके एक का मंत्री बन जाऊंगा और दूसरे को एक अक्षौणी सेना दे दूंगा। अब तुम ही दोनों निश्चय करो कि किसे क्या दूं। वब्रे दुर्योधन सैन्यम मंदात्मा यत्र युर्मति अयोध्यमान सचिव बभ्रे कृष्ण धनंजय अपने स्वार्थ के संबंध में अनजान एवं खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने एक अक्षोणी सेना मांग ली और अर्जुन ने यह मांग की कि श्रीकृष्ण युद्ध भले ही न करे परंतु मेरे मंत्री बन जाए मद्राज च आया प्रति पांडवान्ती उपहारे वंचयि वर्तमन सुयोधन वरद तं वरम वब्रेशय क्रीयताम शस्म प्रतिश्रुत अजगा मोदे से शांतिपूर्व चाकथय यतेन्द्र विजय नृपुरोहित प्रेषणम च पांडवयी कौरवाण प्रती मध्य देश के अधिपति राजा शल्य पांडवों की ओर से युद्ध करने आ रहे थे परंतु दुर्योधन ने मार्ग में ही उपहारों से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन वरदायक नरेश से यह वर मांगा कि मेरा मेरी सहायता कीजिए शल्य ने दुर्योधन से सहायता की प्रतिज्ञा कर ली इसके बाद वे पांडवों के पास गए और बड़ी शांति के साथ सब कुछ समझा बुझा सब बात कह दी राजा ने इसी प्रसंग में इंद्र की विजय की कथा भी सुनाई पांडवों ने अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा वै चित्रवी समाधाज विरोध सह वैचित्री वच सुरोधस तथेन्द्र विजय चापी यान चुस प्रेसा सीन् पाण्डवान्ती यूतम महाराज धृतराष्ट्र प्रतापवान्तराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के इंद्र विजय विषयक वचन को सादर श्रवण करते हुए उनके आगमन के औचित्य को स्वीकार किया तत्पश्चात परम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने भी शांत की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा श्रुआवान् युदेव पुरोगमानगर संप्रज्ञ धृतराष्ट्र चिंतयात्र वाक्या विचित्रण हिता च श्रावया मास राजम धृतराष्ट्रम मनीषण जब धृतराष्ट्र ने सुना कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना नेता चुन लिया है और वे उन्हें आगे करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं तब चिंता के कारण उनकी नींद भाग गई वे रात भर जागते रह गए उस समय महात्मा विदुर ने मनीषी राजा धित्राष्ट्र को विविध प्रकार से अत्यंत आश्चर्यजनक नीति का उपदेश किया है वही विदुर नीति के नाम से प्रतिद्ध है तथा सनत्जातेन यध्यात्म मनोत्तम मनस्तान्वित राजा श्रावित शोकलाल सह उसी समय महर्षि सनत्जात ने खिन्न चित्त एवं शोकविफल राजा नेत्राष्ट्र को सर्वोत्तम आध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराया प्रभाते राजसमित संजय यहाँ विभोम्यम वास प्रोक्तवान्न प्रोक्तवान से प्रातः काल राज्यसभा में संजय ने राजा धृत्राष्ट्रते श्रीकृष्ण और अर्जुन के एकात्म अथवा मित्रता का बली भाति वर्णन किया योदयापन्न सन्धिमें महामति स्वायमा नगर नागसा इसी प्रसंग में यह कथा भी है कि परम दयालु सर्वज्ञ भगवान श्रीकृष्ण दया भाव से युक्त हो शांति स्थापन के लिए संधि कराने के उद्देश्य से स्वयं हस्तिनापुर नामक नगर में पधारे प्रत्याख्यानम च्णस दुर्योधने न वये समर्थे याच महन से पक्षरुभित यद्यपि भगवान श्रीकृष्ण दोनों ही पक्षों का हित चाहते थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे परंतु राजा दुर्योधन ने उनका विरोध कर दिया दम्भोभव से चाख्यानम्रव पर वरान्वेषण महतले महात्मनः इसी पर्व में दम्भोद्भव की कथा कही गई है और साथ ही महात्मा मातली का अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का प्रसंग भी है महर्षि चाप्य चरित गालवस्य गाल विदुलाया से पुत्र प्रोक्तम चाप्य अनुशासनम इसके बाद महर्षि गालव के चरित्र का वर्णन है साथ ही विदुला ने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी है वह भी कही गई है कर्ण दुर्योधनादीना दुष्ट विज्ञा मंत्रित योगेश्वर कृष्णन प्रदर्शितम् भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रणा को जानकर राजाओं की भरी सभा में अपने योगैश्वर्य का प्रदर्शन किया रथ आरोप्य कृष्णन यणोर्मंत्रि उपाय पूर्व सौटर प्रत्याख्यातस्य तेन सह भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए अनेक युक्तियों से बहुत समझाया बुझाया परंतु कर्ण ने अहंकारवश उनकी बात अस्वीकार कर दी आगम्य शिन पुरा दुपल मंदिर पांडवा यथावृत्माख्यातवा शुसूजन श्रीकृष्ण ने हस्तिपुर से उप्लब्य नगर आकर जैसा कुछ वहाँ हुआ था सब पांडवों को कह सुनाया तेत वचन शुवा मंत्रि यदि साकं तत सर्व सज्जक्रो पर तपा शत्रुघाती पांडव उनके वचन सुनकर और क्या करने में हमारा हित है यह परामर्श करके युद्ध संबंधी सब सामग्री जुटाने में लग गए। ततो दंतिन नगरा धाचिपुरा बल इसके पश्चात हस्तिनापुर नामक नगर से युद्ध के लिए मनुष्य घोड़े रथ और हाथियों की चतुरंगी सेना ने कूच किया इसी प्रसंग में सेना की गिनती की गई है यत्र युलूक प्रेषण पांडवान् प्रति शोभा महायुद्धे दौते नृतवान प्रभु फिर यह कहा गया है कि शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने दूसरे दिन प्रातः काल से होने वाले महायुद्ध के संबंध में उलूक को दूध बनाकर पांडवों के पास भेजा रथाथ संख्या वृत्ता पंचम पर्व पर्वभारते इसके अन्तर इस पर्व में रथी अतिरथी आदि के स्वरूप का वर्णन तथा अम्बा का उपाख्यान आता है इस प्रकार महाभारत में उद्योग पर्व पांचवा पर्व है और इसमें बहुत से सुंदर सुंदर वृत्तात है उद्योगप निर्दिष्ट संधि विग्रह मिश्रित अम शत शोक्त षटसीमहर्षिणा श्लोकाना षट्राणी तवंती वसता श्लोकाश नवती प्रोक्ता तथैवास्तौ महात्म व्यासे नोदार मचिना तपोधना इस उद्योग पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा संधि संदेश और उलोक के विग्रह संदेश का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है तपोधन महर्षियों विशाल बुद्धि महर्षि व्यास ने इस पर्व में एक अध्याय रखे हैं और श्लोकों की संख्या छः बताई है अतः पर चिराम पर्व प्रच्छते जमूखंड योत्त सोधिष्ठ सैन्यम विषाद अगमत्परम युद्धम अभुदघोरम दसानेसुदारुणं कस्मल पाथस वासुदेव महामती मोहज नाशयामास हेतुमोक्षदर्शिभ समीक्षा क्षिप्रम युधिष्ठिर स्वयं कृष्ण उदारधी प्रदोद पाणी राधावन भी हंतु व्यपेतभी इसके बाद विचित्र अर्थों से भरे भिस्म पर्व की विषय सूची कही जाती है जिसमें संजय ने जम्बूद्वीप की रचना संबंधी कथा कह कही है इस पर्व में दस दिनों तक अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने का वर्णन आता है जिसमें धर्मराज दृष्टि के सेना के अत्यंत दुखी होने की कथा है इसी युद्ध के प्रारंभ में महातेजस्वी भगवान वासुदेव ने मोक्ष तत्व का ज्ञान कराने वाली युक्तियों द्वारा अर्जुन के मोहजनित शोक संताप का नाश किया था जो कि भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है इसी पर्व में यह कथा भी है कि युधिष्ठिर के हित में संलग्न रहने वाले निर्भय उदार बुद्धि अथोक्षज भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शिथिलता देख शीघ्र ही हाथ में चाबुक लेकर विषम को मारने के लिए स्वयं रथ से कूद पड़े और बड़े वेग से दौड़े वाक्य यत्र कृष्णेन प्रदोदात ये सर्वशस्त्र वृतांबर साथ ही सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीव धन्वा अर्जुन को युद्धभूमि में भगवान कृष्ण ने वाक्य के चाबुक से मार्मिक चोट पहुँचाई शिखंडनम पुरस्कृत यहां विनघ्न निशित रीस्मत तब महाधनुर्धन अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके तीखे बाणों से घायल करते हुए भीस्मितामह को रस से गिरा दिया शरतल पर गीस्मो यभु षष्टमे तस्माख्या भारते पर्व विस्तृत जबकि भीस्म पितामह सरसैया पर शयन करने लगे महाभारत में यह छठा पर्व विस्तार पूर्वक कहा गया है अध्यायाना शत प्रोक्त तथा सप्तशा परे पंच श्लोक सहसरा संख्य शता च श्लोकाश चतुराशीतेति व्यास न वेद विदुषा संख्याता वेद के मर्मज्ञ विद्वान श्री कृष्ण दैपायन व्यास ने इस भीष्म में एक सौ सत्रह अध्याय रखे हैं श्लोकों की संख्या पाँच हजार आठ सौ चौरासी कही गई है द्रोणपर्व तत चित्रम बहुवृत्तात मुच्य सहनापत्येक्त तो यचार्य प्रतापवाहन तदनंतर अनेक वृत्ता तो से पूर्ण अद्भुत द्रोण पर्व की कथा आरंभ होती है जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है दुर्योधन से प्रत्यथम प्रतिज्ञे महाश्रवे ग्रहणम पांडुपुत्रस्य से वही यह भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परमाचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली यत्र का पार्थम योज भगदत्तो महाराजो यत्रो युधि तो प्रती के नागे न सही शांत किरीटि इसी पर्व में यह बताया गया है कि संसप्त योद्धा अर्जुन को रणांगण से दूर हटा ले गए वही यह कथा भी आई है कि ऐरावत वंशी सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी जो युद्ध में इंद्र के समान थे किरीट धारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए यम्युम बहवो जग्नुरेक महारथा जयध मुखाबालम सूर्य प्राप्त यौवनम इसी पर्व में यह भी कहा गया है कि सूरवीर बालक अभिमन्यु को जो अभी जवान भी नहीं हुआ था और अकेला था जयद्रथ आदि बहुत से विश्वविख्यात महारथियों ने मार डाला हते भीम्यों क्रुद्धे नत्र पार्थेन संयुगे अक्षों सप्तः हतो राजा जयद्रथ अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में सात अक्षौणी सेनाओं का संघार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला योह महाबाहू सातक्य महारथ अन्वेषणार्थ पार्थस्टिपा गया प्रविष्टो भारती सेनाधिश्याम सुरपी उसे अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथि सा धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों के उस सेना में घुस गए जिसकी बंदी बड़े बड़े देवता भी नहीं तोड़ सकते थे संसप्त काशेषम चम निशेषमाहवे संसप्तका नाम वीराणाम कोट्यो नव किटिना भी निष्क्रम्य प्राप्ता यम साधनम धृतराष्ट्र से तथा पाषाण योधि नारायण से गोपाला समरे चित्र योधि अलंब सौमदत्ते विराटच द्रुपदश्च महारथ घटामे ने नेता द्रोण पर अर्जुन ने संसप्तकों में से जो बच रहे थे उन्हें भी युद्धभूमि निशेष कर दिया महामना संसप्तक वीरों की संख्या नौ करोड़ थी परंतु किटधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया पुत्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने वाले मृक्ष सैनिक सम्रांगण में युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप अलम्बुस श्रुतायु पराक्रमी जलसंध भूरिस्वा विराट महारथी द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं वह प्रसंग भी इसी पर्व में है अश्वस्थामा पिता द्रोणे युद्व पाति अस्त्रचकारो नारायण ममर्षिता इसी पर्व में यह बात भी आई है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मार गिराए गए तब अश्वस्थामा ने भी शत्रुओं के प्रति अमरस में भरकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया था आग्नेतर्त्यते युद्रमाहात्म्योत्तम व्यास्य चाप्यागमनम महात्म्य कृष्ण पार्थयो इसी में आग्नेस्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म का वर्णन किया गया है व्यास जी के आगमन तथा श्रीकृष्ण और अर्जुन के महात्म की कथा भी इसी में है सप्तम भारत पर्व महदेदुदारे पृथ्वी पालायसो द्रोण गता द्रोणपर्वणिये सूरा निर्दिषा पुष्स अध्याय शोक्त तथा ध्यान सप्तति अष्ट शोकसहसा तथा नवशाता च श्लोका नव तथैवात्र संख्यादर्शिना पाराशर्ये न संचित्य द्रोण पर्भि महाभारत में यह सातवां महान पर्व बताया गया है कौरव पांडव युद्ध में जो नरश्रेष्ठ नरेश शूरवीर बताए गए हैं उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इस द्रोण पर्व में ही आया है तत्वदर्शी परसनंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और आठ श्लोकों की रचना एवं गणना की है अतः परम कर्ण पर्व प्रोचते परमात सारियोग्राज से आख्यातम त्रिपुरस्य निपातन इसके बाद अत्यंत अद्भुत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया है इसी में परम बुद्धिमान भद्र राज सल्य को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्ध कथा आई है प्रयाणे पर्वत्र संवाद कर्ण सलो हंस काकीय आख्यानम तत्रेप संहितम युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ है उसका वर्णन भी इसी पर्व में है तदनंतर हंस और कौमे का आक्षेप पूर्ण उपाख्यान है वध पांडास्वस्थाम महात्मना दंडसेन से चतो च चधस्था इसके बाद महात्मा अश्वस्थामा के द्वारा राजा पांड के वध की कथा है फिर दंडसेन और दंड के वध का प्रसंग है द्वैरथ यणे न धर्मराजो युधिष्ठिर संशयम गो युद्धे मिशताम सर्वधनभिधाम इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर के द्वैरथ युद्ध का वर्णन है जिसमें कर्ण ने सब धर्म वीरों के देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया था अन्योन्यम प्रति च क्रोधोम युधिष्ठिर किरीटि जिनेोक्तों प्रोक्तो अर्जुन से ही तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोधयुक्त उद्गार है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझा शांत किया है प्रतिज्ञापूर्वक वक्षो दुशासन से भिवा भी खोदरो रक्त पीतवान युगे इसी पर्व में यह बात भी आई है कि भीमसेन ने पहले की की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुस्शासन का वक्षस्थल वितीर्ण करके रक्त पिया था दैरथे यार्थिना हतः कर्णो महारथ अष्टम पर्व निर्दिष्टम ए तद भारत चिंतक तदनंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को जो मार गिराया वह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को आठवां पर्व कहा है एकोन सप्तति प्रोक्ता अध्याया कर्ण पर्वि चुआव सहस्राणी नवश्लोक शता चतुष्ठी तथा श्लोका पर्वस्म प्रकृतिता कर्ण पर्व में उनहत्तर अध्याय कहे गए हैं और चार हजार नौ सौ चौसठ श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है अतः परम विचित्र अर्थम विचिथ पर्व प्रकृतितम तत्पश्चात विचित्र अर्थयुक्त विषयों से भरा हुआ पर्व कहा गया है अत प्रवीरे सैन्य ने तो नेतात यख्यानमिषेक कर्मच इसी में यह कथा आई है कि जब कौरवसेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए तब मद्राज शल्य सेनापति हुए वहीं कुमार कार्तिके का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा जा गया है वृत्ता रथ युद्धा कीतियंते य भागस विनाश कुरु मुख्यानाम थल्य पर्वण कीर्तन शल्य निधन चात्र धर्मराजान महात्मन शकुनेश्च बधहोत्र सहदेव न संयुगे साथ ही वहाँ रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है शल्य पर्व में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुने के मारे जाने का प्रसंग है सैन्य च हत भूयिष्ठे किचिश्छिष्टे सुयोधन हृदय व्यवस्थितः जब अधिक से अधिक सेना नष्ट हो गई और थोड़ी सी बच रही तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित कर वहीं विश्राम के लिए बैठ गया प्रवृत्ति चाख्या लुब्धकै क्षेपयुक्तो धर्मराज धीमत यत्र तो से धीमत हृदय यार राष्ट्रोच्चमर्षण भीमे नदिया युद्धम यु व्याधों ने भीमसेन दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेपयुक्त वचनों से अत्यंत अमरस में भरकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया ये सब प्रसंग शल पर्व में ही है समवाए च रामस्य से राम से आगमनम स्मृत सरस्वत्या पुण्यता परिकीर्ति गदा च तुम अत्र परीर्ति उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही गई है इसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म का परिचय दिया गया है शल्य पर्व में ही भयंकर गदा युद्ध का वर्णन किया गया है दुर्योधन से राोथ ये मे संयुगे उतु प्रसह्यादया भीम भे गया नवम पर्व निर्दिष्ट जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठपूर्वक युद्ध के नियम को भंग करके अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली यह अद्भुत अर्थ से युक्त नवा पर्व बताया गया है एकोन एकोनष्टिध्या प्रकृतिता संख्याता बहुवृत्तांता श्लोक संख्यात्र कथ्य ते इस पर्व में उनसठ अध्याय कहे गए हैं जिसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन आया है अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है संप्रणीता कौरवाणाम यशो भृत कौरव पांडवों के यश का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में तीन हजार दो सौ बीस श्लोकों की रचना की है अतः परम प्रवक्षा सौप्तिक पर्व दारुणम भग्नोरु य दुर्योधनमया पार्थेषु सु। त्र्यस्ते कृतवर्मा कृपो द्रौड़ी इसके पश्चात मैं अत्यंत दारुण सौप्तिक पर्व की सूची बता रहा हूँ जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमरस में भरे हुए टूटी जांग वाले राजा दुर्योधन के पास जो खून से लतपथ हुआ पड़ा था सायंकाल के समय कृतवर्मा कृपाचार्य और अश्वस्थामा ये तीन महारथी आये समेत्य दृशु पति पतिण मूर्धनि प्रतिज्ञ दृण क्रोधो द्रोड़्यत्र महारथ आत्वा सर्व सर्वपंचाला धृष्टुम्न पुरोगमान पांडवाश्च महा सहा महत्यान नोक्षा धनसनम निकट आकर उन्होंने देखा राजा दुर्योधन युद्ध के मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था यह देखकर महारथी अश्वस्थामा को बड़ा क्रोध आया और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धित आदि संपूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा अपक्रम्य त्रयोरथ सूर्यास्तमन वेलायासे दोस्ते महदनम सौप्तिक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहाँ से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बहुत बड़े वन में जा पहुँचे न क्रोधस्याथ मत यस्ताद्यवस्थिता ततः काण बहू नात्रो धृष्टो लुके निशिता द्रौी क्रोध समाविष्ट पितुर्वध मनुस्मरण पंचाला नाम प्रसुप्ता नाम मनोदधे वहाँ तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे तदनंतर वहाँ एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौों को मार डाला यह देखकर क्रोध में भरे अश्वस्थामा ने अपने पिता के अन्यायपूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निश्चय कर लिया ग्वाच शिविर द्वारी दुर्दृशम तत्रसम घोर रूपम अपश्य स देवृत तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा भयंकर राक्षस जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है वहां खड़ा है उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा था तेन व्याघातमस्त्राण क्रियमाणेक्ष द्रोड़्यत्राक्षद्रराध्य सत्वर अस्वस्थाम जितने भी अस्त्र चलाता उन सब को वह राक्षस नष्ट कर देता था यह देखकर द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्र वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया प्रसुप्ता पुरगवान् पंचालां सीवान्न द्रौपदेशवर्मणा चहता कृपेण चीवान्न यद्राम मुच्त पाथ पंचकृण बलाश्रिया सातक गता पंचाला नाम प्रसुप्ता झत्र दूर सुताद धृष्टुम सूते न पांडवेश निवेदित द्रौपदीपुत्र सौकारता पितृभातृवधार्जिता तत्पश्चात अस्वस्थ मा ने रात में निशंक सोए हुए धृष्टधुम्न आदि पांचालों तथा पुत्रों को कृतमर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल पांच पांडव और महान धर्म बच गए से सभी वीर मारे गए यह सब प्रसंग सौप्तिक पर्व में वर्णित है वही यह भी कहा गया है कि धृष्ट दुम्न के सारथी ने जब पांडवों को यह सूचित किया कि द्रोण पुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला है तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यतीत हो उठी